रेडियो प्लेबैक इंडिया के सभी श्रोताओं को पिट्सबर्ग से अनुराग शर्मा का नमस्कार हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम की कहानी की दुआ के स्वर में सादत हसन मंटो का जन्म ग्यारह मई उन्नीस सौ बारह को अमृतसर में हुआ था वे उर्दू के एक प्रसिद्ध लेखक और पत्रकार रहे हैं उन्होंने लघु कथा उपन्यास रेडियो नाटक व्यक्तिगत रेखा चित्र और फिल्म व रेडियो की पटकथाएं भी लिखी हैं कहानियों में अश्लीलता के आरोप की वजह से मंटो को छह बार अदालत जाना पड़ा था लेकिन एक बार भी मामला उनके खिलाफ साबित नहीं हो सका विरोधाभास सा लगता है लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद जनवरी उन्नीस में भारत छोड़कर पाकिस्तान में बसने वाले इस लेखक ने अपनी कहानियों में विभाजन दंगे और सांप्रदायिकता पर तीखे कटाक्ष करते हुए भी मानवीय संवेदनाओं को कलात्मकता के साथ अभिव्यक्त किया है प्रसिद्ध साहित्यकार कमलेश्वर उन्हें दुनिया का सर्वश्रेष्ठ कहानीकार मानते थे 18 जनवरी 1955 को बयालीस वर्ष की आयु में उनका देहांत हो गया तो आइए सुनते हैं उनकी रचना कुत्ते की दुआ माधवी गणपुले के स्वर में आप यकीन नहीं करेंगे मगर ये वाकिया जो मैं आपको सुनाने वाला हूं बिल्कुल सही है ये कहकर शेख साहब ने बीड़ी सुलगाई, दो तीन जोर के कश लेकर उसे फेंक दिया और अपनी दास्तान सुनाना शुरू की शेख साहब के मिजाज से हम वाकिफ थे इसलिए हम खामोशी इस से सुनते रहे दरमियान में उनको कहीं भी न टूका आपने वाकिया यू बयान करना शुरू किया गोल्डी मेरे पास पंद्रह बरस से था जैसा कि नाम से ज़ाहिर है इसका रंग सुनहरा माइल भूरा था बहुत ही हसीन कुत्ता था जब मैं सुबह उसके साथ बाग की सैर को निकलता तो लोग उसे देखने के लिए खड़े हो जाते थे लॉरेंस गार्डन के बाहर में उसे खड़ा कर देता गोल्डी खड़े रहना यहाँ मैं अभी आता हूँ ये कहकर मैं बाघ के अंदर चला जाता घूम फिरकर आधे घंटे के बाद वापस आता तो गोल्डी वही अपने लंबे लंबे कान लटकाए खड़ा होता स्पेशल ज़ात के कुत्ते आमतौर पर बड़े एहतियात गुजार और फरमा बरदार होते हैं मगर मेरे गोल्डी में ये सिफात बहुत नुमाया थी जब तक उसको अपने हाथ से खाना न दूं, नहीं खाता था दोस्त यारों ने मेरा मान तोड़ने के लिए लाखों जतन किए मगर गोल्डी ने उनके हाथ से एक दाना तक न खाया एक रोज़ इतफाक़ की बात है कि मैं लॉरेंस के बाहर उसे छोड़कर अंदर गया तो एक दोस्त मिल गया घूमते घूमते काफ़ी देर हो गई इसके बाद वो मुझे अपनी कोठी ले गया मुझे शतरंज खेलने का मर्ज़ था बाजी शुरू हुई तो मैं दुनिया व माफिया भूल गया कई घंटे बीत गए दफातान तो मुझे गोल्डी का ख़्याल आया बाज़ी छोड़ लॉरेंस के गेट की तरफ भागा गोल्डी वही अपने लंबे लंबे कान लटकाए खड़ा था मुझे उसने अजीब नज़रों से देखा जैसे कह रहा है दोस्त तुमने आज ये अच्छा सुलूक किया मुझसे मैं बेहद नादिम हुआ चुनान जब आप यकीन माने, मैंने शतरंज खेलना छोड़ दी माफ कीजिएगा मैं असल वाकई की तरफ अभी तक नहीं आया दरअसल गोल्डी की बात शुरू हुई तो मैं चाहता हूँ कि उसके मुताल मुझे जितनी बातें याद हैं आपको सुना दूँ मुझे उससे बेहद मोहब्बत थी मेरे मुजर्रत रहने का एक बाईस उसकी मोहब्बत भी थी जब मैंने शादी न करने का तहया किया तो उसको खस्सी करा दिया आप शायद कहें कि मैंने जुल्म किया, लेकिन मैं समझता हूँ मोहब्बत में हर चीज़ रवा है मैं उसकी ज़ात के सिवा और किसी को वाबस्ता देखना नहीं चाहता था कई बार मैंने सोचा अगर मैं मर गया तो यह किसी और के पास चला जाएगा कुछ देर मेरी मौत का असर इस पर रहेगा इसके बाद मुझे भूलकर अपने नए आका से मोहब्बत करना शुरू कर देगा जब मैं ये सोचता तो मुझे बहुत दुख होता लेकिन मैंने यह तैयार कर लिया था कि अगर मुझे अपनी मौत की आमद का पूरा यकीन हो गया तो मैं गोल्डी को हलाक कर दूंगा आंखें बंद करके उसे गोली का निशाना बना दूँगा गोल्डी कभी एक लम्हे के लिए भी मुझसे जुदा नहीं हुआ था रात को हमेशा मेरे साथ सोता मेरी तनहा ज़िंदगी में वो एक रोशनी थी मेरी बेहद फीकी जिंदगी में उसका वजूद एक शीरी था उससे मेरी गैर मामूली मोहब्बत देखकर ऐसे ही कई और फिक्रे किसे जाते लेकिन मैं मुस्कुरा देता गोल्डी बड़ा जहन था उसके मुतल जब कोई बात हुई तो फ़ौरन उसके कान खड़े हो जाते थे मेरे हल्के से हल्के इशारे को भी वो समझ लेता था मेरे मूड के सारे उतार चढ़ाव उसे मालूम होते थे अगर किसी वजह से मैं रंजीदा होता तो वो मेरे साथ चूहने शुरू कर देता मुझे खुश करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करता अभी उसने टांग उठाकर पेशाब करना नहीं सीखा था यानी अभी कम था कि उसने एक बर्तन जो कि खाली है उसे थूथनी बढ़ाकर सूंघा मैंने उसे झिड़का तो दूम दबा कर बैठ गया पहले उसके चेहरे पर हैरत सी पैदा हुई थी कि हैं ये मुझसे क्या हो गया देर तक गर्दन न्युढ़ाए बैठा रहा जैसे नदामत के समंदर में गर्क है मैं उठा उठकर उसको गोद में लिया प्यार किया पुचकारा बड़ी देर के बाद जाकर उसकी दुम हिली मुझे बहुत तरस आया कि मैंने खाम खा उसे डांटा क्योंकि उस रोज़ रात को गरीब ने खाने को मुँह ने लगाया वो बड़ा हसास कुत्ता था मैं बहुत बेपरवा आदमी हूँ मेरी गफलत से उसको एक बार निमोनिया हो गया मेरे असान ख़ता हो गए डॉक्टरों के पास दौड़ा इलाज शुरू हुआ मगर असर न दारत सात रातें जागता रहा उसको बहुत तकलीफ़ थी सांस बड़ी मुश्किल से आता था जब सीने में दर्द उठता तो वो मेरी तरफ़ देखता जैसे ये कह रहा है फ़िक्र की कोई बात नहीं मैं ठीक हो जाऊंगा। कई बार मैंने महसूस किया कि सिर्फ मेरे आराम की खातिर उसने ये जाहिर करने की कोशिश की है कि उसकी तकलीफ़ कुछ कम है वो आंखें मीच लेता ताकि मैं थोड़ी देर आंख लगा लूँ आठवें रोज खुदा खुदा करके उसका बुखार हल्का हुआ और आहिस्ता आहिस्ता उतर गया मैंने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा तो मुझे एक थकी थकी सी मुस्कुराहट उसकी आंखों में तैरती नजर आई न्यूमोनिया के जालिम हमले के बाद देर तक उसको नकाहत रही लेकिन ताकतवर दवाओं ने उसे ठीक ठाक कर दिया एक लंबी गैर हाजिरी के बाद लोगों ने मुझे उसके साथ देखा तो तरह तरह के सवाल करने शुरू किए आशिकों आशुक कहाँ गायब थे इतने दिनों आपस में कई लड़ाई तो नहीं हो गई किसी और से तो नज़र नहीं लड़ गई थी गोल्डी की मैं खामोश रहा गोल्डी ये बातें सुनता तो एक नज़र मेरी तरफ़ देखकर खामोश हो जाता कि भौखने दो कुत्तों को वो मिसल मशहूर है कुंद हम जिन्स बाह परवाज कबूतर बह कबूतर बाज बह बाज़। लेकिन गोल्डी को अपने हम से कोई दिलचस्पी नहीं थी उसकी दुनिया सिर्फ मेरी जात थी इससे बाहर वो कभी निकलता ही नहीं था गोल्डी मेरे पास नहीं था जब एक दोस्त ने मुझे अखबार पढ़कर सुनाया इसमें एक वाकया लिखा था आप सुनिए बड़ा दिलचस्प है अमरीका या इंग्लिस्तान मुझे याद नहीं कहा एक शख्स के पास कुत्ता था मालूम नहीं किस जात का उस शख्स का ऑपरेशन होना था उसको हस्पताल ले गए तो कुत्ता भी साथ हो लिया स्ट्रेचर पर डालकर उसको ऑपरेशन रूम में ले जाने लगे तो कुत्ते ने अंदर जाना चाहा मालिक ने उसको रोका और कहा बाहर खड़े रहो मैं अभी आता हूँ कुत्ता हुक्म सुनकर बाहर खड़ा हो गया अंदर मालिक का ऑपरेशन हो गया जो नाकाम साबित हुआ उसकी लाश दूसरे दरवाजे से बाहर निकाल दी गई कुत्ता बारह बरस तक वहीं खड़ा अपने मालिक का इंतज़ार करता रहा पेशाब पाखाने के लिए कुछ वहाँ से हट्टा फिर वही खड़ा हो जाता आखिर एक रोज़ मोटर की लपेट में आ गया और बुरी तरह जख्मी हो गया मगर इस हालत में भी वो खुद को घसीटता हुआ वहाँ पहुंचा जहां इसके मालिक ने उसे इंतजार करने के लिए कहा था आखिरी सांस उसने उसी जगह ली ये भी लिखा था कि अस्पताल वालों ने उसकी लाश में भूस भर उसको वही रख दिया है जैसे वो अब भी अपने आका के इंतज़ार में खड़ा है मैंने यह दास्तान सुनी तो मुझ पर कोई ख़ास असर न हुआ अव्वल तो मुझे उसकी सेहत ही का यकीन न आया लेकिन जब गोल्डी मेरे पास आया और मुझे उसकी सिफात का इल्म हुआ तो बहुत बरसों के बाद मैंने यह दास्तान कई दोस्तों को सुनाई सुनाते वक्त मुझ पर एक रिक्क़त दारी हो जाती थी और मैं सोचने लगता था मेरे गोल्डी से भी कोई ऐसा कारनामा वाबस्ता होना चाहिए गोल्डी मामूली हस्ती नहीं है गोल्डी बहुत मतीन और संजीदा था बचपन में उसने थोड़ी शरारतें कें मगर जब उसने देखा कि मुझे पसंद नहीं तो उनको तर्क कर दिया आहिस्ता आहिस्ता आहिस् की इख्तियार कर ली जो तादमे मर्क क़ायम रही मैंने तादम मरक कहा है तो मेरी आँखों में आँसू आ गए हैं शेख साहब रुक गए उनकी आँखें नामालुद हो गई थी हम खामोश रहे थोड़े अरसे के बाद उन्होंने रुमाल निकालकर कर अपने आँसू पहुँछे और कहना शुरू किया यही मेरी ज्यादती है कि मैं जिंदा हूँ लेकिन शायद इसलिए ज़िंदा हूँ कि इंसान हूँ मर जाता तो शायद गोल्डी की तोहिन होती जब वो मरा तो रो रो मेरा बुरा हाल था लेकिन वो मरा नहीं था मैंने उसको मरवा दिया था इसलिए नहीं कि मुझे अपनी मौत की आमद का यकीन हो गया था वो पागल हो गया था ऐसा पागल नहीं जैसे कि आम पागल कुत्ते हुए हैं उसके मर्ज़ का कुछ पता ही नहीं चलता था उसको सख्त तकलीफ़ थी जानकुनी का सा आलम उस पर तारी था डॉक्टर ने कहा इसका वाद इलाज यही है कि उसको मरवा दो मैंने पहले सोचा नहीं लेकिन वो जिस अजियत में गिरफ़्तार था मुझसे देख ही नहीं जाती थी मैं मान गया वो उसे कमरे में लेके गए जहाँ की झटका पहुँचा कर हलाक करने वाली मशीन थी मैं अभी अपने नहीं दिमाग में अच्छी तरह कुछ सोच भी न सका था कि वो उसकी लाश ले आए मेरी गोल्डी की लाश जब मैंने उसे अपनी बाजुओं में उठाया तो मेरे आंसू टप टप इसके सुनहरे बालों पर गिरने लगे जो पहले कभी गर्द आलूद नहीं हुए थे टाँगे में उसे घर ले आया देर तक उसको देखता रहा पंद्रह साल की रिफाक़त की लाश मेरे बिस्तर पर पड़ी थी क़ुरबानी का मुजस्मा टूट गया था मैंने उसको नहलाया कफन पहनाया बहुत देर तक सोचता रहा कि अब क्या करूँ ज़मीन में दफ़न करूँ या जला दूँ ज़मीन में दफन करता तो उसकी मौत का एक निशान रह जाता ये मुझे पसंद नहीं था मालूम नहीं क्यों ये भी मालूम नहीं कि मैंने क्यों उसे घर के दरिया करना चाहा मैंने उसके मुताल अब भी कई बार सोचा है मगर मुझे कोई जवाब नहीं मिला खैर मैंने एक नई बोरी में उसकी कफनाई हुई लाश डाली धो धा कर बट्टे उसमें डाले और दरिया की तरफ रवाना हो गया जब बेड़ी दरिया के दरमियान में पहुँची और मैंने बोरी की तरफ देखा तो गोल्डी से पंद्रह बरस की रिफाक़त व मोहब्बत की एक बहुत ही तेज़ तलखी बनकर मेरे हल्क़ में अटक गई मैंने अब ज़्यादा देर करना मुनासिब न समझा कांपते हुए हाथों से बोरी उठाई और दरिया में फीक दी बहते हुए पानी की चादर पर कुछ बुलबुले उठे और हवा में हल हो गए बेड़ी वापस साहिल पर आई मैं उतर कर देर तक इस तरफ देखता रहा जहां मैंने गोल्डी को घर के आप किया था शाम का धुंधल छाया हुआ था पानी बड़ी खामोशी से बह रहा था जैसे वो गोल्डी को अपनी गोद में सुला रहा है ये कहकर शेख साहब खामोश हो गए चंद लम्हात के बाद हम में से एक ने उनसे पूछा लेकिन शेख साहब आप तो ख़ास वाक़ सुनाने वाले थे शेख साहब चौंके, ओ माफ कीजिएगा मैं अपनी रो में जाने कहां से कहां पहुंच गया वाक़ ये था कि मैं अभी अर्ज़ करता हूँ पंद्रह बरस हो गए थे हमारी रिफ़ाक़त को इस दौरान मैं कभी बीमार नहीं हुआ था मेरी सेहत माशाल्लाह बहुत अच्छी थी लेकिन जिस दिन मैंने गोल्डी की पंद्रहवीं सालगिरह मनाई उसके दूसरे दिन मैंने आजा शिकनी महसूस की शाम को ये आजा शिकनी तेज़ बुखार में तब्दील हो गई रात सख्त बैचैन रही गोल्डी जागता रहा एक आंख बंद करके दूसरी आंख से मुझे देखता रहा पलंग पर से उतरकर नीचे जाता फिर आकर बैठ जाता ज़्यादा उम्र हो जाने के बाइस उसकी बीनाई और समात कमज़ोर हो गई थी लेकिन जरा सी आहट होती तो वो चौंक पड़ता और अपनी धुंधली आँखों से मेरी तरफ़ देखता और जैसे ये पूछता ये क्या हो गया है तुम्हें उसको हैरत थी कि मैं इतनी देर पलंग पर क्यों पड़ा हूँ लेकिन वो जल्द ही सारी बात समझ गया जब मुझे बिस्तर पर लेटे कई दिन गुजर गए तो उसके साल खुरदा चेहरे पर अफसरदा छा गई मैं उसको अपने हाथ से खिलाया करता था बीमारी के आगाज़ में तो मैं उसको खाना देता रहा जब नकाहत बढ़ गई तो मैंने एक दोस्त से कहा कि वो सुबह शाम गोल्डी को खाना खिलाने आ जाया करे वो आता रहा मगर गोल्डी ने उसकी प्लेट की तरफ मुँह न किया मैंने बहुत कहा लेकिन वो ना माना एक मुझे अपने मर्ज की तकलीफ थी जो दूर होने ही में नहीं आता था दूसरे मुझे गोल्डी की फिक्र थी जिसने खाना पीना बिल्कुल बंद कर दिया था अब उसने पलंग पर बैठना भी छोड़ दिया सामने दीवार के पास सारा दिन सारी रात खामोश बैठा अपनी धुंधली आँखों से मुझे देखता रहता इससे मुझे और भी दुख हुआ वो कभी नंगी ज़मीन पर नहीं बैठा था मैंने उसे बहुत कहा लेकिन वो न माना वो बहुत ज़्यादा खामोश हो गया था ऐसा मालूम होता था कि वो गमों अंधों में गर्क है कभी कभी उठकर पलंग के पास आता अजीब हसरत भरी नज़रों से मेरी तरफ़ देखता और गर्दन झुकाकर वापस दीवार के पास चला जाता एक रात लैम्प की रोशनी में मैंने देखा की गोल्डी की धुंधली आंखों में आंसू चमक रहे हैं उसके चेहरे से हिजनो मलाल बरस रहा था मुझे बहुत दुख पहुंचा मैंने उसे हाथ के इशारे से बुलाया लंबे लंबे सुनहरे कान हिलाता वो मेरे पास आया मैंने बड़े प्यार से कहा गोल्डी मैं अच्छा हो जाऊंगा तुम दुआ मांगो तुम्हारी दुआ जरूर कबूल होगी ये सुनकर उसने बड़ी उदास आंखों से मुझे देखा फिर सर ऊपर उठाकर छत की तरफ देखने लगा जैसे दुआ मांग रहा है कुछ देर वो इस तरह खड़ा रहा मेरे जिसम पर झुरझुरी सितारी हो गई एक अजीब व गरीब तस्वीर मेरे आंखों के सामने थी गोल्डी सचमुच दुआ मांग रहा था मैं सच्ची अर्ज करता हूँ वो सर तापा दुआ था मैं कहना नहीं चाहता लेकिन उस वक्त मैंने महसूस किया कि उसकी रूह खुदा के हुजूर पहुंचकर कर गिड़गिड़ा रही है मैं चंद ही दिनों में अच्छा हो गया लेकिन गोल्डी की हालत गैर हो गई जब तक मैं बिस्तर पर था वो आंखें बंद किए दीवार के साथ खामोश बैठा रहा मैं हिलने जुलने के काबिल हुआ तो मैंने उसको खिलाने पिलाने की कोशिश की मगर बेसुध मैं हिलने जुलने के काबिल हुआ तो मैंने उसको खिलाने पिलाने की कोशिश की मगर बेसुध अगर उसको अब किसी शय से दिलचस्पी ही नहीं थी दुआ मांगने के बाद जैसे उसकी सारी ताकत हो गई थी मैं उससे कहता मेरी तरफ देखो गोल्डी मैं अच्छा हो गया हूँ खुदा ने तुम्हारी दुआ कबूल कर ली है लेकिन वो आँखें हाँ ना खोलता मैंने दो तीन दफा डॉक्टर को बुलाया उसने इंजेक्शन लगाए पर कुछ न हुआ एक दिन मैं डॉक्टर को लेकर आया तो उसका दिमाग चल चुका था मैं उठाकर उसे बड़े डॉक्टर के पास ले गया और उसको बरकी ज़र्ब से हलाक कर दिया मुझे मालूम नहीं बाबर और हुमायूं वाला किस्सा कहां तक सही है लेकिन ये वाकया हर्फ ब हर्फ दुरुस्त है